का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं नमस्कार दोस्तों आज आपके साथ एक कुछ ऐसे सफर की बात करना चाहता हूं जो कि अजीब था और सारी जिंदगी याद रहेगा हुआ यूं कि मुजफ्फरपुर से ट्रांसफर होकर आया बनारस और उस ट्रांसफर के समय में ज्वाइनिंग टाइम मिलता था ज्वाइनिंग टाइम का मतलब ज्वाइन करने के लिए तैयारी करने का समय तो अब चूंकि घर आ रहा था तो क्या तैयारी करनी थी जिस दिन आदेश मिला उसके अगले दिन सामान लेकर घर पर हाजिर अब ज्वाइनिंग टाइम तीन महीने के अंदर लेना था तो मार्च में आया था अप्रैल मई जून जून तक ज्वाइनिंग टाइम खत्म कर देना था और अगर नहीं लेते तो ज्वाइनिंग टाइम लैप्स हो जाता अब यह हुआ कि साहब ज्वाइनिंग टाइम तो लिया जाए ज्वाइनिंग टाइम लेके छ दिन तक क्या क्या जाए तो यह हुआ चलो हिल स्टेशन पर घूम कर आते हैं और हिल स्टेशन पर घूमने के लिए तो पैसे चाहिए वो तो थे नहीं बस याद आ गई एक दोस्त की वो दोस्त हमारे रहते थे चमोली में मान लीजिए उनका नाम चलिए विजय था तो अब विजय साहब के घर जाना है चमोली पहुंचना है पता किया गया चमोली के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई चमोली हरिद्वार से एक ही बस चलती है सुबह 6 बजे और वो शाम को 6 बजे चमोली पहुंचती है हम लोगों ने कहा ठीक तो अब हरिद्वार से सुबह 6 बजे की बस पकड़ने के लिए बनारस से कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी हरिद्वार जाने की जो कि वहां सुबह छह बजे से पहले पहुंचा दे। विजय साहब ने यह भी बताया था कि भाई वो बस में भीड़ बहुत होती है तो आप यह समझ कर आइएगा कि आपको 15-20 मिनट पहले ही पहुंचना है तभी आपको सीट मिलेगी वरना आपको 12 घंटे की यात्रा खड़े खड़े करनी पड़ेगी भाई ये तो बहुत मुश्किल काम था तो हमने सोचा कोई बात नहीं एक दिन पहले पहुंच जाते हैं और होटल में रहते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह पांच बजे उठ के बस अड्डे पहुंच जाएंगे और वहां से बस पकड़ लेंगे चलिए साहब यही सही ऐसा ही किया अगले दिन सुबह आप पहुंच गए हरिद्वार के बस अड्डे पर बस अड्डे के बाहर खड़ी थी छोटी सी बस थी उसमें पूरी बस भरी हुई खचाखच मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम तीनों जने जब उसमें घुसे और हम लोग ने इधर उधर झांका तो पता चला कि सबसे पीछे वाली सीट पर दो जगहें मिल सकती हैं अब आप समझ सकते हैं पहाड़ी यात्रा और बस में सबसे पीछे वाली सीट है हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं किसी तरह से अपने अटैची उस बस में घुसाई और बैठ गए जाकर पिछली सीट पर बैठ तो गए बस चल भी दी परंतु छोटी बच्ची के लिए वो यात्रा कुछ अधिक ही लंबी होती चली जा रही थी पहला घंटा तो मजे में गुजर गया परंतु धीरे धीरे वो यात्रा बढ़ी होती चली गई हर घंटा पिछले घंटे से ज्यादा लंबा होता गया खैर किसी प्रकार से 260 किलोमीटर का सफर तय करके शाम को पांच बजे वो बस चमोली पहुंची चमोली में भी हमारे मित्र हमको सड़क पर ही खड़े मिल गए क्योंकि उस समय तक बस वाले को पता चल गया था कि मैं यहां पर प्रोफेसर साहब के घर आया हूं हमारे मित्र लेक्चरर थे सरकारी डिग्री कॉलेज में लॉ के और किस्मत की बात है कि वो न सिर्फ लेक्चरर थे बल्कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थे ये मत समझिएगा कि बहुत सीनियर थे पहले पहुंच गए थे इसलिए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो गए थे तो खैर नहीं नहीं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ तो साहब विजय साहब बारिश में भीगते हुए छाता लेकर खड़े हुए थे बस के इंतजार में उन्होंने बस को अपने घर से दूर से आते हुए देख लिया था पहाड़ों पर यह सुविधा बहुत है कि अगर आपके घर से सड़क दिखाई पड़ती है तो आप आधे घंटे पहले आपको पता चल जाता है कि कौन सी सवारी आने वाली है तो साहब हम लोग उतर गए वहां पर खैर विजय साहब ने हम लोग का बहुत स्वागत सत्कार किया उसका तो वर्णन करना ही बेकार है परंतु तो इतना जरूर कहूंगा कि विजय साहब ने हमसे कहा बद्रीनाथ चलोगे बद्रीनाथ का नाम तो हम लोग जानते थे परंतु बद्रीनाथ जाया भी जा सकता है और अभी हमने कहा कब चलना है बोले कल चलते हैं ने कहा वो कैसे बोले यार देखो ऐसा है कि यहां से बस जाती है बद्रीनाथ बद्रीनाथ यहां से कुल साठ किलोमीटर है और आराम से हम लोग जा सकते हैं बद्रीनाथ थाने का इंचार्ज जो है वो मेरा स्टूडेंट है तो उसने कहा है कि वो वहां इंतजाम कर देगा तो हम लोग वहां चलते हैं पूजा वूजा करके अगले दिन चले आएंगे अंधा क्या चाहे दो आंखें हमने कहा हाँ हाँ जरूर चलेंगे अब देखिए साहब कहां तो हिल स्टेशन देखने आए थे और कहा भगवान बद्रीनाथ बद्रीकाश्रम के दर्शन होने जा रहे थे हम लोग अगले दिन बैठ गए साहब बस में बस चल दी सुबह आप विश्वास करेंगे हम लोग ने कहना शुरू किया वाह कितना मनोरम दृश्य है कितना सुंदर दृश्य है मगर एक नजर जब नीचे डाली तो तकरीबन हजार फुट नीचे मां गंगा अपने अलकनंदा के रूप में या शायद भागीरथी के रूप में मुझे लगता है अलकनंदा के रूप में बह रही थी और सामने नदी के उस पार एक चट्टान थी जो ना नामालूम कितने किलोमीटर लंबी थी क्योंकि हम घंटों से चल रहे थे और वो चट्टान तो खत्म नहीं हो रही थी और हम लोग भी एक चट्टान पर ही थे उसी पर सड़क बनी थी वो भयानक दृश्य जो कि मनोरम लग रहा था जब उसको संपूर्णता में देखा तो वो भयानक लगने लगा वो विहंगम था पहले उसके बाद भयावह हो गया अब हम लोग जोशीमठ तक पहुंच गए जब जोशीमठ पहुंचे तो जोशीमठ पहाड़ी में ऊपर है जोशीमठ से नीचे जब देखा तो देखा एक कच्ची सी सड़क है और उस कच्ची सी सड़क पर कुछ गाड़ियां चल रही हैं। और वो सड़क भी वो हमारी सड़क से कई सौ फुट नीचे और उससे कुछ सौ फुट नीचे नदी हम लोग ने कहा कैसे बेचारे मजबूर लोग होते हैं जिनको इन इस तरह की सड़कों पर यात्रा करनी पड़ती है हमारा दोस्त हंसने लगा बोला बेटा घबराओ मत अभी उसी सड़क पर चलना है हम लोग के ऊपर की सांस ऊपर नीचे की सांस नीचे हम लोग ने कहा कि यार लगता है गलती हो गई क्योंकि बस वाला जो था वो अब उसने एक संगीत लगा दिया वह संगीत क्या था आगे भी जाने न तू और उसके बाद कहे पीछे भी जाने न तू अब तो साहब वो संगीत बज रहा था हम लोग की आत्मा अब सोचा बद्रिकाश्रम के दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान चाहेंगे ही कि हम लोग उनके दर्शन कर लें परंतु इस बीच में दोस्त कहता है भगवान ये भी चाह सकते हैं कि तुमको जल्दी जल्दी अपने पास बुला लें भरोसा करिए साहब विजय से ज्यादा बुरा आदमी तो उस वक्त मुझे कोई नजर नहीं आया अगर क्या करते उससे अच्छा भी मुश्किल था। उसके बाद फौरन भगवान के नाम का जाप शुरू हो गया मतलब मैं मैं नहीं मैं उतना जाप नहीं कर सकता हूं परंतु तो मेरी पत्नी तब भी धर्मात्मा थी अब भी धर्मात्मा है और उसने फौरन कुछ पाठ शुरू किया मेरे को लगता है कुछ दुर्गा पाठ कर रहा है कर रही थी तो मैंने उससे कहा भी कि भाई ये हम लोग विष्णु भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और तुम दुर्गा जी का पाठ कर रही हो ये मुश्किल हो जाएगी वो भगवानों में झगड़ा हो जाएगा वो मानी नहीं करती रही पाठ मुझे लगता है शायद दुर्गा जी ने रक्षा की विष्णु भगवान तक हम लोग की बात पहुँचाई होगी कि अभी इन लोग को बुलाने की जल्दी मत करो और हम लोग पहुंच गए किसी प्रकार से बद्रिकाश्रम पहुंचे अच्छे भले भांति दर्शन किया आ गए केवल इतना ही कह सकता हूं कि साहब वो यात्रा मेरे जीवन की संभवतः पहली ऐसी यात्रा थी जबकि मुझे मेरा मन हुआ कि मैं कहूं कि भाई यहाँ से वापस चले चलो मैं आमतौर पर यात्रा करने का शौकीन हूं मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है परंतु वो शायद पहली बार था जबकि मैंने ये सोचा आगे भी जानी न पीछे भी जानी नो भी है बस यही खबर है आगे भी इस तरह के घूमने से तो नहीं घूमना बेहतर है